आइए जैसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में विशेष जो रिश्ते में समन्वयता इसके ऊपर बात कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर बातें कर रहे हैं सास बहू के बारे में हमने थोड़ी सी जो एग्ज़म्पल दे के बातचीत हमने की थी तो शायद आपको अच्छा लगा होगा पार्ट वन पार्ट टू हमने उसी विषय पर किया था तो आइए ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप है जहाँ पर कुछ समय के लिए अच्छा होता है बाद में दिक्कतें हो जाती है तो ऐसी चीज़ें क्या है जो रिलेशनशिप को तोड़ देता है या फिर रिलेशनशिप को बना देता है तो वैसे ही हस्बैंड वाइफ ये भी एक रिलेशनशिप है पति पत्नी के व्यवहार में जो है मधुरता बनी रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इस विषय पर बात करते हैं तो फिर से एक बार आज राजेश जी हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच जी जी जी तो आज इस विषय को लेकर जैसे पति पत्नी की बात हम लोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि शुरुआत में चीज़ें अच्छी रहती है बाद में तो है आ, मुश्किल हो जाती है ऐसे कई बार देखा गया है और आज इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए पति पत्नी का रिश्ता जो है जैसे आपने कहा कि भारत में जो डाइवोर्स रेट है वो बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है एक सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा कल्चर है हमारी सभ्यता है क्योंकि भारत में अभी तक भी जो मैरिज हैं वो अरेंज मैरिज़ हो रही हैं तो दोनों ही उसके रीज़न हैं अरेंज मैरिज इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न दूसरा कारण भी है चाहे वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है लेकिन पहले हम अरेंज मैरिज को देखते हैं अरेंज मैरिज में क्या होता है जब शादी होती है तो माँ बाप उस शादी को तय करते हैं जो लड़का लड़की होते हैं उनको वो एक दूसरे के गुणों और अवगुणों को अच्छी तरह जानते नहीं हैं पहचानते नहीं हैं और जब शादी हो जाती है तो पहले तो दोनों में बहुत प्यार होता है और एक दूसरे के गुण एक दूसरे को नज़र आते हैं और ये भी होता है कि कहते हैं कि हम प्यार में एक दूसरे की कमी कमजोरियों को देखते नहीं हैं hmm. उनको इग्नोर कर देते हैं hmm. लेकिन धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता है hmm. बच्चे हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ जो है इसलिए बिज़ी हो जाते हैं कि बच्चे हो जाते हैं hmm. फादर भी बच्चों का ध्यान रखता है और मदर भी बच्चों का ध्यान रखता है अगर उनमें आपस में बातचीत भी होती है तो वो बच्चों के कारण होती है लेकिन धीरे धीरे जैसे और आगे बढ़ते हैं तो देखा ये गया है कि वो जो एक शरीर का संबंध था जिसके कारण वो एक दूसरे की कमी कमजोरियों को इग्नोर करते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी बोरियत होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद क्या होता है फिर एक दूसरे की कमी कमज़ोरियों को ज़्यादा देखा जाता है और जो एक दूसरे की खासियत होती है गुण होते हैं उनके ऊपर ध्यान जो है हट जाता है हुँ, हुँ, फिर ज़्यादातर यही होता है कि जैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो पॉजिटिव इमोशंस ना होकर के नेगेटिव में बदल जाते हैं और जब हम एक दूसरे की इच्छा के मुताबिक अपने आप को बदल नहीं पाते जैसे हमने पहले भी बात की थी कि संस्कारों को परिवर्तन करना इतना मुश्किल नहीं होता है संस्कार ही एक ऐसी बात है जिसको व्यक्ति सबसे मुश्किल समझता है कि मैं यही हूं और मैं बदल नहीं सकता हूं अगर मैं ये खाना खाता हूं तो मैं यही खाऊंगा मैं दूसरा नहीं खा सकता हूं क्यों क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है इसी तरह कोई सफ़ाई पसंद है तो किसी को सफाई पसंद नहीं है जैसे मान लीजिए हस्बैंड जो है नहाने के बाद अपने टॉवल को बेड पे डाल देते हैं कुर्सी पे डाल देती हैं वाइफ रोज़ कहती कि नहीं ऐसे मत करो लेकिन वो सुनता ही नहीं है नहीं, तो पहले तो वाइफ उसके प्यार के कारण इग्नोर कर देती थी बोलती नहीं थी लेकिन जब वो इतनी बार बोल चुकी होती है वो परिवर्तन होता नहीं है तो फिर वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं गुस्से के कारण गुस्से के कारण शब्दों को बोलना शुरू कर देते हैं तो जब वो क्रिटिसाइज़ करते हैं या थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं तो फिर एक दूसरे के प्रति मन में नेगेटिव फाइल्स जो हैं वो खुल जाती हैं और वो कारण बनता है आपस में रिश्तों में दरार पैदा होने का सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें तो एक दूसरों के गुणों का न, ना देख करके धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत तो होता है ख़ासकर जब उनकी उम्र करीब करीब मैं समझता हूँ चालीस के करीब पहुँचती है तो उनमें एक तो वो शारीरिक आकर्षण ख़त्म हो चुका होता है और आदतों का भी एक दूसरे को अच्छी तरह पता चल जाता है किसी की वीकनेसेस क्या हैं और उसके गुण क्या हैं उनका भी अच्छी तरह पता चल जाता है लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ हम अपने मन में दूसरे व्यक्ति की बुराइयों का ज़्यादा चिंतन करते हैं और एक दूसरे से जब बातचीत होती है तो गुस्से में होती है कि इस व्यक्ति के साथ मैं इतनी देर से रह रही हूँ ये अभी तक मेरे को समझ नहीं पा रहा नहीं। या हस्बैंड ये सोचता है कि मैं अपनी वाइफ़ के साथ इतनी देर रह रहा हूँ ये मेरे को समझ नहीं प्य रही क्या अपने आप को चेंज नहीं कर सकती क्या वो चाहता है कि ये चेंज हो और ये चाहती है कि वो चेंज हो तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है प्यार खत्म हो जाता है तो फिर आकर्षण जो है शारीरिक आकर्षण किसी दूसरे व्यक्ति की ओर होता है तो वाइफ जो है मान लीजिए हस्बैंड का दोस्ती ही घर में आ रहा है तो क्योंकि वो दोस्त के वे सिर्फ गुणी देखती है उसके साथ तो वो रही नहीं अवगुण तो नज़र नहीं आते जैसे हस्बैंड वाइफ में शुरू में हुआ था एक दूसरे के गुणी नजर आते हैं क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमें व्यक्ति मिलता है तो उसके गुणी नजर आते हैं लेकिन अवगुण तब नजर आते हैं जब हम उसके साथ रहना शुरू करते हैं बहुत देर के साथ हमारा उसका जो है वो संबंध होता है तब हमें पता लगता है कि हाँ इस व्यक्ति में ये कमी है और ये इसमें गुण है क्या ये मेरे जीवन के लायक है क्या मैं इसके साथ सारी उम्र रह सकता हूँ रह सकती हूँ तो फिर जो शारीरिक आकर्षण अपने हस्बैंड के साथ था वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ होना शुरू हो जाता है और ये हस्बैंड के साथ होता है जो शारीरिक आकर्षण उसकी पत्नी में था वो उसको अपनी किसी सेक्ट्री में या किसी और रिश्तेदार किसी और लड़की में नज़र आना शुरू हो जाता है और यही कारण है कि एक रिसर्च में पाया गया है कि भारत में अस्सी प्रतिशत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं लेकिन वो एक दूसरे को पता नहीं होता हस्बैंड का ज़रूर किसी और के साथ रिश्ता या संबंध होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है और इसी तरह वाइफ़ का भी जो है वो किसी और के साथ जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो चल रहा होता है और उसका कारण मुख्य यही है कि हम एक दूसरे के अवगुणों को देखते हैं गुणों का चिंतन नहीं करते हैं और अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते और मदद नहीं करते कि मैं मदद करूं या हेल्प करूं एक एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर की मदद करे उसको परिवर्तन करने में तो ये बहुत बड़ा एक मुख्य कारण है दोनों के संबंधों में जो है वो जो प्रॉब्लम करता है या जो वो मुश्किल जो है वो पैदा हो जाती है तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें संबंध हमारे अगर बिगड़ने के कगार पर आगे हैं तो उसका सल्यूशन क्या है हल क्या है हल सबसे बड़ा यही है कि जैसे आप सुबह उठते हो तो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ध्यान करते हैं संकल्प लेते हैं जैसे हमने आपको बोला भी था कि जैसे आप सुबह उठते हो तो 20 बार चिंतन करो आई एम हैप्पी बीइंग लेकिन इस बार हमने चिंतन करना एक दूसरे के गुणों का आप हमेशा मन में ये रखो जब भी आप एक दूसरे को फेस करो तो उसके गुणों का चिंतन करो ये तो बहुत महान व्यक्ति है जैसे हस्बैंड जो है वो वाइफ को देखे और वाइफ जो है वो हस्बैंड को देखे जब हस्बैंड वाइफ को देखे तो ये मन में सोचे कि देखो ये मेरे लिए भोजन बनाती है मेरे बच्चों का ध्यान रखती है घर का ध्यान रखती है ये कितनी खास है सुबह से ले शाम तक काम करती है तो मन में उसके गुणों का चिंतन करे तो जब वो मन में गुणों का चिंतन करेगा तो जब एक दूसरे को फेस करेंगे तो फिर उसका मन पॉजिटिव रहेगा इसी तरह वाइफ जैसे सुबह उठती है तो मन में ये धारण कर ले कि मुझे अपने हस्बैंड के गुणों को देखना है देखो मेरे हस्बैंड मेरा कितना ध्यान रखते हैं सुबह से लेके शाम तक बिजनेस पे जाते हैं ऑफिस में जाते हैं किस लिए बिज़नेस पर जाते हैं किस लिए ऑफिस में जाते हैं ताकि वो मेरे लिए कुछ कमा सकें बच्चों के लिए कमा सकें मेरे लिए वो वस्त्र खरीद के लाते हैं मेरे लिए गहने ख़रीद के लाते हैं अगर वो शाम को आकर के घर में थोड़ा गुस्सा भी होते हैं तो तो में भी होती है तो उनकी वो मजबूरी है कि वो अपने बिजनेस में या जॉब प्लेस पे थक के आए होंगे किसी के साथ कुछ संस्कारों में टकराव हुआ होगा तो वाइफ़ को भी ये समझना चाहिए कि हस्बैंड कितनी मुश्किल से काम करके आता है तो अगर एक हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे एक दूसरे के अवगुणों को ना देख कर एक दूसरे के हम गुणों का चिंतन करें तो हम जो है वो काफ़ी हद तक अपने संबंधों को ठीक जो है वो कर सकते हैं ये एक बहुत अच्छी विधि है कि एक दूसरे के गुणों का चिंतन करना और दूसरी बात दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि एक दूसरे को प्रेज भी ज़रूर करें क्योंकि आजकल व्यक्ति चाहता है कि कोई मेरी प्रशंसा करे हम किसी के लिए कुछ करते हैं लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ करता है वाइफ हस्बैंड के लिए करती है मान लीजिए वाइफ ने खाना बनाया तो हस्बैंड समझते हैं ये तो नॉर्मल रूटीन है अगर उसने खाना बना दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा ऐड कर दें कि आपने हमारे लिए भोजन बहुत अच्छा बनाया है तो वाइफ़ को थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है भले वह रोज़ खाना बनाती है किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसे अवसर ढूँढें कुछ ऐसे तरीके ढूँढें जिसके द्वारा कि हम एक दूसरे की परेज करें और आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ अच्छे शब्द बोलता है प्रेज़ बोलता है नॉर्मली जैसे मैं खुद की एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ कि मैं जब आ, पढ़ाता था तो कई स्टूडेंट्स आप आकर के बोलते सर आज आप बड़े अच्छे लग रहे हो बिक आज, आज आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है तो ऐसी अगर वाइफ हसबेंड की परेज कर दे कि आज तो आप बड़े सुंदर लग रहे हो या वाइफ़ की प्रेस कर दें आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो तो इतनी ही बातें अगर हम ये दूसरा पॉइंट ये ले लें कि रोज दिन में हम एक दूसरे को तीन चार पॉइंट ऐसे बोलें ऐसी लाइनें बोलें कि हम एक दूसरे की प्रेस करें जब प्रेस करते हैं तो रिस्पेक्ट बढ़ती है और रिस्पेक्ट के कारण हम में वो जो प्यार है वो बना रहता, रहता है।, है।, है तो अगर हम खासकर इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखें तो मैं समझता हूँ कि हम जो है वो अपने रिश्तों को बता सकते हैं और जैसे बताया कि संस्कार जो है उनको बदलना बड़ा मुश्किल है hmm. तो एक दूसरे की मदद करें जैसे हमने हमारा जो पिछले से पिछले एपिसोड हुआ था हमने जाना था संस्कार परिवर्तन की विधि क्या है hmm. Hmm. हम एक दूसरे की मदद करने के लिए हम जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं ना कि एक दूसरे की बुराई करने के लिए सोचें चिंतन करें बैठ कर के बिफोर सेंग एनी नेगेटिव वर्ड्स टू एनी ऑफ योर पार्टनर यू मस्ट थिंक एक दूसरे को नेगेटिव शब्द बोलने से पहले आप हज़ार बार सोचें और कोशिश करें नेगेटिव शब्द ना बोल करके हम पॉजिटिव शब्द बोलें और क्योंकि हम इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कमी कमजोरियां तो हर एक व्यक्ति में दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा आइडियल से आइडियल हस्बैंड भी होगा तो उसमें अगर नब्बे गुण हैं तो दस परसेंट हैं और आप क्या करते हो फिर वो नब्बे उसके गुण नहीं देखते हो दस परसेंट ही देखते हो कोई और भी व्यक्ति होता तो उसमें भी गुण और अवगुण होते लेकिन आप ये मन में धारण करो कि मुझे अपने पार्टनर के जो अवगुण हैं जो आपको लगते हैं अवगुण हो सकता है कि उसके लिए वो गुण हो जैसे मान लीजिए गुस्सा अगर करता है तो अपने ऑफिस में वो अपने बिजनेस पार्टनर से या नौकरों से गुस्से से काम करवाता क्योंकि लोग काम ही नहीं करते तो उसके लिए वो हथियार है उसका वो संस्कार है लेकिन घर में भी वो उसका संस्कार प्ले हो जाता है लेकिन घर में उसका वो संस्कार ना प्ले हो उसके लिए आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी जैसे हमने पिछले सेशन में भी बात की थी कि संस्कारों को बदलने की विधि क्या है विधि जैसे हमने बताई आज फिर उसको शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं जल्दी जल्दी ताकि उन स्टेप्स को आप फॉलो करो सबसे पहला स्टेप ये था कि अगर हस्बैंड गुस्सा करता है तो वाइफ को चाहिए कि चुप रहे बिल्कुल मुख से नहीं बोलना लेकिन वो गुस्सा कर रहा है तो मन में तो नेगेटिव चल रहा है ना क्योंकि गुस्सा उसने किया भले वो मुख से चुप है तो मन आपका नेगेटिव बोल रहा है मन में नेगेटिव फाइलिंग खुल रही है आपके हस्बैंड ने पहले क्या बोला था दस दिन पहले क्या बोला था उसकी माँ ने क्या बोला था वो सारी बातें आपके मन में चल जाएंगी लेकिन मन को अब क्या करना है मुख को तो आपने मौन कर दिया लेकिन अब क्या करना है मन को भी लेकिन मन को मौन करने की विधि क्या है अगर आपने ये जान लिया तो आपका फिफ्टी काम हो गया तो मन को मौन करने की विधि क्या है कि आप क्या करो अपने हस्बैंड के जैसे बताया सुबह उठते ही जो आप उनके गुणों का चिंतन करते हैं दोनों एक दूसरे का चिंतो अपने हस्बैंड के उस टाइम देखोगे इसमें गुण क्या हैं तो आप जब उनके गुणों को देखेंगे जो आपने सुबह चिंतन किया तो आपका मन फिर नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव और एक बार मन पॉजिटिव हो गया तो फिर पॉजिटिव फाइलें खुलेंगी फिर आप ये सोच लो मुझे अपने हस्बैंड की मदद करनी है है ना मैं इस परिवार में आई हूँ इनकी सेवा करने के लिए ये मेरा धर्म है जैसे भारतीय स्त्री का क्या होता है धर्म होता है परिवार की सेवा करना तो मैं तो एक महान सेवाधारी हूँ और ये महान कर्तव्य है भारत में सेवा को एक बहुत महान कार्य माना गया है क्योंकि सेवा करना गीता में भी लिखा है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि सेवा तो क्या है एक सबसे बड़ा कर्म है उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है तो अगर मैं अच्छा कर्म करूँगी तो अच्छा फल मिलेगा तो अब मुझे क्या करना है अच्छा कर्म करना है भले हस्बैंड ने नगेटिव वर्ड्स बोले आपको लेकिन आप तीन लेवल पे काम करो अच्छा कर्म करना है तो शक्ति आ जाएगी अच्छा कर्म करने के लिए मैं महान हूँ मुझे अच्छा कर्म करना है तो मन में शक्ति आएगी तो या तो आप मनसा उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दें लेकिन वो तो सुबह ही हो सकता है मेडिटेशन के द्वारा उस वक्त नहीं कर पाएंगे उस वक्त आप उसको क्या करें अच्छे शब्द बोलें या आप कर्मों के द्वारा भी है ना उनको कुछ चाहिए या उनको बोलिए कि आपको किसी मदद की आवश्यकता है तो ऐसे आप ढूंढिए अलग अलग तरीके या आपको पता है कि आपके हस्बैंड की क्या आदत है क्या उनको पसंद है वो कैसे परिवर्तन हो सकते हैं तो इसके ऊपर भी थोड़ा चिंतन करें और इस कार्य को एक बार नहीं करना है। जैसे हमने बताया था आप एक बार करेंगे तो वो नहीं बदलेंगे दो बार करेंगे तो भी नहीं बदलेंगे कम से कम आपको नौ बार करना पड़ेगा और नाइन टाइम्स करेंगे तो हो सकता है कि मन में उनके परिवर्तन आएगी मेरी वाइफ तो बदल रही है मुझे भी हस्बैंड के मन में भी आएगा है ना या हस्बैंड अगर वाइफ की मदद कर रहा है है ना तो वाइफ के मन हस्बैंड ने नौ बार किया तो वाइफ के मन में एक बार तो एक आएगा बार तो इस एक्सपेरिमेंट को ट्वेंटी टाइम्स करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बदलाव जो है वो हो सकता है ये विधि एक बहुत अच्छी विधि है इसके ऊपर प्रयोग सबको करना चाहिए जी जी चलिए राजेश जी काफ़ी अच्छा आपने इनपुट दिया आज कि पति पत्नियों के बीच पति और पत्नी के बीच में जो रिलेशनशिप मुश्किल हो जा रहा है और इंडिया में जो डाइवर्स का जो रेट है वो बहुत बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपने इस चीज़ को सामने लाया और मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा इंसाइट दिया कि एक जन अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है या गुस्सा हो रहा है तो दूसरे को छुप रहना चाहिए तो ये बैलेंस हो जाता है और देखना है कि किस बात से ये चीज़ें हो रही हैं उस बात को समझने की ज़रूरत है और उस बात को पकड़ के फिर उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है और जिस तरह से हम लोग शुरुआत में जिस तरह से हम लोग जैसे आपने कहा कि जब हम लोग पहली बार मिलते हैं तो सिर्फ गुणों को देखते हैं तो वही गुणों को हमेशा देखते हुए आपने रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहिए और उस चीज़ को हमेशा याद रखें कि हम लोग शुरुआत में किस तरह की जो है चीज़ों को देखते रहें तो ये हमेशा देखिए कि अप्रिसशन वाली बात आपने जो बताई वो भी अगर हम लोग रोज़ करते हैं तो उससे भी जो है रिलेशनशिप मजबूत होता है और अच्छा हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सभी को मिल काम करना है तो राजेश जी थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे आप मैसेजे देना चाहूँगा कि जैसे हमने बात की थी व्यक्तित्व की hmm. कई बार हस्बैंड वाइफ जब उनकी मैरिज होती है तो एक दूसरे के व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते उनकी पर्सनालिटीज डिफरेंट होती है जैसे एक काइनेस्थेटिक तो एक इमोशनल है इमोशनल व्यक्ति चाहता है कि मेरे को मेरा हस्बैंड जो है वो अच्छे शब्द बोले प्यार से शब्द बोले चाहे मैं कुछ भी करूं न करूं लेकिन जो काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी होती है अगर हस्बैंड काइनेस्थेटिक है तो उसको काम से मतलब होता है उसको ये नहीं कि वाइफ को अच्छे शब्द बोलेगा प्यार से कुछ कहेगा उसको ये लगता है हाँ मैंने काम कर दिया मेरा प्यार जो है वो पता लग गया हाँ मैं इसके लिए पैसा कमा के लाता हूँ इसके लिए कपड़े लेके आता हूँ इसके लिए मैं गहने लेके आता हूँ बस मुझे अच्छे शब्द बोलने की जरूरत नहीं है तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो जाता है दोनों में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वाइफ सोचती है हस्बैंड मेरे को प्यार नहीं करता हसबैंड सोचता है कि वाइफ मेरे लिए काम नहीं कर रही है प्रॉपर खाना नहीं बना रही टाइम से मेरे को रेडी नहीं करती तो ये मेरे से प्यार नहीं करती तो वास्तविक में दोनों की पर्सनैलिटीज अलग हैं तो जो इमोशनल है उसको अच्छे शब्द चाहिए काइनेस्थैटिक को काम चाहिए तो अगर आपको लगता है कि दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है तो उनको समझ करके अपने आप को बदलने की कोशिश करें इमोशनल को चाहिए कि काइनेस्थैटिक के लिए समय पर कार्य करें प्रॉपर वे से करें और काइनेस्थैटिक को चाहिए कि इमोशनल को समझकर उनके लिए अच्छे शब्द बोलें अच्छे शब्दों का प्रयोग करें उनको इमोशनली सपोर्ट करें अगर इन दो बातों को समझ जाएँगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को समझिए कि मेरी पर्सनैलिटी कौन सी है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कॉन्फ्लिक्ट होने का चलिए बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया हमें अपने कॉन्फ्लिक्स को ठीक करने के लिए क्वालिटीज़ को समझना है और क्वालिटीज़ को समझ लेंगे तो फिर अपना कॉन्फ्लिक्स अपने आप ही ख़त्म हो जाता बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में राजेश जी ने काफ़ी अच्छी बातें आपको सुनाया है तो इसी तरह हम अपने रिलेशनशिप में जो है कमियों को ख़त्म करके उसमें गुणों को अगर देख लेते हैं वैल्यूज़ को देख लेते हैं तो हमारा जीवन जो है अच्छा हो जाता है इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर से एक बार राजेश जी को बाद-बाद बहुत, -बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं है करते हैं और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिस जय हिंद जय जाह भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कराते रहो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 जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए ठंदे जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंदे भगवान के साथ पे सब छोड़ दे बंदे खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा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 बिन के भी मिलती है यहाँ की मुरादे बिन माँ भी मिलती है यहाँ की मुरादे दिल वो हो वो यहां के सदा दे मिलता है जहाँ आए वो दरबार यही